बारह पीडम नटवर बपू कर्णयो करनी का भ्रजास कनक कपिश बैजय ते चमला रध्र परसुया पूरय गोपबृ दई बृंद्यम स्वद रम विशद गीत की नम कमलना Kamal Malini, Namah Na Kamal Paday, Namaste. कमल यो ब्रह्म विदधा पूर्व जो वै वेद प्रईणति तस्म तग्व हवमानबुकाशम मुक्षुर्वई शरण यादव इंद्र घ्रिजुगल ध्यानार्थियों ध्याना नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा सावधान हो जाएं कल मैंने आप लोगों को बताया कि हम सबके समक्ष केवल दो प्रश्न हैं मैं कौन मेरा कौन किंतु ये प्रश्न कुछ लोगों का ही हल हो सका जिनका प्रश्न हल नहीं हुआ उनको इस प्रश्न को हल करना होगा करना पड़ेगा तदर्थ आप लोगों को बताया गया प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण के द्वारा यद्यपि कुछ आइडिया होता है कि जो मेरा नहीं है वो मैं होगा लेकिन वो क्या है कैसा है ये सब समझना असंभव साल लगता है और समझना परमावश्यक है तो अब एक प्रमाण बचा शब्द प्रमाण वेद हमारे भारत में तीन प्रस्थान माने गए हैं श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान न्याय प्रस्थान श्रुति प्रस्थान में उपनिषद हैं, स्मृति प्रस्थान में गीता आदि और न्याय प्रस्थान में ब्रह्म सूत्र वेदांत शारीरिक भाष्य उपनिषद वेद का सार है जिसकी प्रशंसा विदेशी फिलॉसफरों ने इतनी की है कि उपनिषद सूर्य है और जितने विदेशी फिलॉसफी हैं वो सब किरण हैं। शॉप मैक्स हावर बड़े बड़े जो फिलॉसफर हुए हैं सब ने स्वीकार किया है ये उपनिषद वैसे तो अनंत है लेकिन वर्तमान काल में मुक्ति को मुक्तिकोपनिषद के द्वारा बताए हुए भी हजारों उपनिषद हैं। मुक्ति को मुक्तिकोपनिषद ने कहा गया एक कश्योपाखा या एक, एक, एक कोपनिषण मता एक चौदह मुक्त एक एक उपनिषद की वेद की शाखा का एक एक उपनिषद होता है <coughs> और वर्तमान काल में ऋग्वेद की एक कई शाखा यजुर्वेद की 109 शाखा सामवेद की 1000 शाखा अथर्ववेद की 50 शाखा यानी टोटल 1180 शाखाएं है प्राप्त हैं। तो 1180 उपनिषद तो यही हो गए और फिर इसमें भी पूर्व तापनीय उत्तर तापनीय के अनुसार भी भेद होते जाते हैं लेकिन सर्वोपनिषदा मध्य मुक्तिकोपनिषद एक चौवालिस सब उपनिषदों का सार एक सौ आठ उपनिषद में है और उसमें भी सबसे प्रमुख नौ उपनिषद है ईसोपनिषद केनोपनिषत कठोपनिषत मुंडको पिषत मांडुक्योपनिषद आयतर तैतरियो पिषद श्वेता चतरोपनिषद प्रश्नोपनिषत ये सब श्रुति प्रस्थान कहलाते हैं अंतिम और अकाट्य प्रमाण पहले इनके द्वारा हमको समझना है मैं कौन हूं तो एक मोटी बात तो आप समझ गए होंगे जो मेरा ना हो तो इसका मतलब मैं के अलावा भी कुछ है क्योंकि तो मेरा शब्द का तो मतलब यही होता है ना मैं के पृथक है वो कोई वेद तो कहता है हा मैं के अतिरिक्त अर्थात जीव के अतिरिक्त दो और हैं बस हस हाँ, दो सर्वाजीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो ब्राह्म्यते ते ब्रह्मचक्रे पृथ्त्मान प्रेरित र जुष्टस्तना मृतत्व में दी श्वेता शरोपनिषद एक छा ये नारद परिभ्राजकोपनिषद में भी मंत्र है नौ पांच अर्थात तीन तत्व हैं एक जीव एक ब्रह्म एक माया फिर आगे कहता है श्वेताश्वतरोपनिषत्मेतरम्क्षरच व्यक्ता व्यक्त भरते विश्वीश अनीश्चात्मा बध्यते भोक्तृभा मुच्य से सर्व यानी तीन तत्व है। जाबी शा भोक् भोग्यायुक्ता यकर्ता विस्वो यदा बिंदते ब्रह्म में एक नौ यानी तीन तत्व तो हैं जीव ब्रह्म माया चरम प्रधान चरम भरक, चरात्माना देव एका प्रधानमृता क्षर भरक्षराशते दें तिध्यात्भा विश्वमाया निवृत्ति श्वेता चतोपनिषद अर्थाती हैं जीव ब्रह्म माया न्यमेवामस नातपरम बीजतव्य किचि भोक्ता भोग्यम प्रेरता ध्रहत श्वेताशुत बारह और नारद परि राज को पिषद के अनुसार भी नौ पांच नौ सात नौ आठ नौ नौ नौ ग्यारह इस वेद मंत्र कह रहे हैं तीन तत्व हैं <स्थाँगा> और इन तीनों में दो तो चेतन हैं और एक जड़ है दो चेतन हैं, द्वा सुपर्णा सविजा सखाया सामनम वृक्ष तयरन्या पिप्पलम स्वाद्यो अभिचाक श्वेता शुत्रोपनिषद चार छे एक मैं और एक ब्रह्म दो चेतन हैं और दोनों हृदय में हैं सबके गधे के भी हाँ सब जीवों <coughs> तो इन दोनों में संबंध भी होगा हाँ? क्या संबंध है ये जीव जो है ये दूसरे महाचेतन की शक्ति है तटस्थ शक्ति आ, वो शक्तिमान है इस शक्ति का और भेदा भेद संबंध है अर्थात भेद भी है कुछ मात्रा में और अभेद भी है कुछ मात्रा में इसलिए कुछ भोले लोग कहते हैं भेद ही है कुछ भोले लोग कहते हैं अभेद ही है ही ऐसा नहीं वेद कहता है उपनिषद कहते हैं स्मृतियां कहती हैं, वेदांत कहता है भेद भी है अभेद भी है हम सब सिद्ध करेंगे आप लोग धैर्य रखें ये जीव का स्वरूप लक्षण बता रहा हूं मैं जीव भगवान की शक्ति है जीव तटस्थ शक्ति है और जीव भगवान इन दोनों का भेदा भेद संबंध है और तटस्थ लक्षण दूसरा होता है उसका ब्रह्म जीव का वो क्या है जीव भगवान का नित्य दास है टेम्पररी नहीं नित्य दास किसी जीव की हिम्मत नहीं जो रिजाइन कर दे सर्विस से और भगवान की भी हिम्मत नहीं किसी जीव को निकालने वो नित्य स्वामी वो नित्य दास ये तटस्थ लक्षण है तो ये दोनों अंदर हैं हम सबके लेकिन जो मैं को जानता है वो यह भी जानता है मेरा माने ये ब्रह्म ये मेरा है <coughs> और जो दूसरा है मेरा उसका नाम माया माया माया तु प्रकृति विद्यान माइनम तु महेश्वरम चार दस श्वेता चतरो उपनिषद परास्त शक्ति विभिधाई व स्वाभा की ज्ञानबल क्रिया आठ श्वेताशतरोपनिषद अस्मा माई सृजते विश्व तस्मशान्यो मयया सन्निुद्ध श्वेतापनिष् चार नौ ये माया जैसा मैंने बताया तीन गुण वाली है लोहित शुक्ल कृष्णाम सफेद रंग की लाल रंग की काले रंग की क्या मतलब सात्विक राजस तामस तो ये जो आज है जीव आज है भगवान अजा है माया अज सदा से यानी भगवान ने हमको बनाया नहीं भगवान ने माया को बनाया नहीं जीव ने भगवान को बनाया नहीं जीव ने माया को बनाया नहीं और माया तो जड़ है वो क्या बनाएगी जीव और भगवान को सब अनाद अनंत सनातन नित्य किसी ने किसी को नहीं बनाया और कोई किसी का नाश भी नहीं कर सकता अरे भगवान तो सर्वसमर्थ है जड़ माया का नाश करना क्या है उनके लिए सर्वसमर्थ है लेकिन नित्य वस्तु सदा नित्य रहती है और उनकी शक्ति है अपनी शक्ति को कोई नष्ट कर देगा भला देखो आग होती है आग का गुण क्या है उसकी शक्ति क्या है जलाना प्रकाश करना दो काम तो आग इन दो से अलग नहीं हो सकती आग का मतलब यही है जलाने और प्रकाश करने वाले का जो काम करे इसीलिए भगवान को वेद कहता है माई नम भगवान भी माई है हम भी माई हैं, लेकिन अंतर है हम मायाधीन हैं, भगवान मायाधीश है ध्यान एक एक शब्द पर हम सदा से मायाधीन हैं, लेकिन सदा रहेंगे ये कंपलसरी नहीं और भगवान सदा से मायाधीश हैं, सदा रहेंगे तो क्यों जी हम भी चेतन भगवान भी चेतन और माया भी शक्ति हम भी शक्ति तो फिर हम तटस्थ कैसे कहे जाते हैं माया को तटस्थ क्यों नहीं कहते आप दोनों शक्ति हैं भूमिरापो नलो वायु मनो बुद्धि अहंकार प्रकृतिरष्ट धा अपि जीवभूताम जीवभूता महाबाए धार्यते तगत अर्थात एक माया शक्ति है वो अतरा है माने निकृष्ट है <coughs> क्योंकि जड़ है और एक जीव शक्ति है भगवान की उसका नाम परा परा माने श्रेष्ठ क्यों चेतन है वो भगवान की बिरादरी का है चेतन है ना न हाँ। तो क्या क्रम बनेगा नंबर एक भगवान महाचेतन नंबर दो जीव चेतन और नंबर तीन माया और इसीलिए भगवान की शक्ति होने के कारण हमको अंश कहा जाता है अंश वो अंशी है हम अंश हैं अंश माने टुकड़ा जैसे एक मिट्टी का ढेला ले लो ये मिट्टी का अंश है तो क्यों जी हम भगवान के अंश कैसे भगवान तो उसे कहते हैं वेद के अनुसार पूर्ण मदह वो सदा परिपूर्ण रहता है अखंड उसका खंड नहीं हो सकता टुकड़े नहीं हो सकते न इनम छिंदंत शस्त्राणी न इनम दहति पावक न चैनम क्ले दोषयति मारुता दो तेईस गीता अच्छे दोच गीता दो चौदह उसके टुकड़े नहीं हो सकते हा टुकड़े नहीं हो सकते भगवान का सही बटा नहीं हो सकता ये जो भोले लोग कहते हैं चलो बद्री नारायण के भगवान बड़े हैं ये हमारे बगल में एक मंदिर है वो तो ऐसे ही है और एक अंदर बैठा है वो भी ऐसे ही है अरे कोई भगवानों में अंतर होता है क्या अलग अलग भगवान होते हैं क्या क्या बद्री नारायण में दूसरे भगवान है अंदर दूसरे भगवान है पड़ोसी के मंदिर में दूसरे हैं अरे एक ही भगवान तो होता है एकोरुद्रो न दी आय तस्थुर योकानी सतनी भी तीन दो श्वेताशतरोपन एक बहुधा बदंत एकं संतं बहुधा कल एक ब्रह्म ईशावास्टमी दर्व सर्व पुरुखे बार-बार डिम डिम घोष कर रहे हैं एक ब्रह्म है हम भोले लोग अज्ञानी लोग भेदभाव रखते हैं एक पहाड़ पर मूर्ति मंदिर बनवा दिया ए पहाड़ वाली देवी और वो चमत्कारी देवी है और पड़ोस के मंदिर में जो देवी जी है वो तो ऐसे ही है भागे जा रहे भले ही मर जा पहले तो बद्री नारायण जाने वाले 10 परसेंट मर जाया करते थे पैदल जाना पड़ता था रोड नहीं था और जब मर जाए तो उसके परिवार वाले कहे उसकी तो बन गई यानी हो गया वो लोग हमारे देश में अनंत कालीदास है आ? मरते समय कोई कहता है हलवा खिला दो डॉक्टर ने कहा मिठाई उठाई बिल्कुल नहीं अब बिल्कुल आखिरी समय है हलुआ <coughs> मांग रहे हैं। दे दो नहीं तो प्राण इसी में अटका रहेगा ये मरेगा नहीं और अगर हलुआ खा लेगा तो पूर्ण काम हो जाएगा आत्माराम, आराम अरे लोग जाते हैं तीर्थों में एक आदमी जा गया तीर्थ में तो उसके पड़ोसी ने कहा है एक डुबकी हमारी तरफ से भी लगा देना तो हम भी चले जाएंगे हा <laughs> देखो तो किसी का बेटा बीमार होता है तो अ पंडित जी हमारा बेटा बहुत सीरियस है मृत्युंजय का जाप कर दो तो मरेगा नहीं आधे 500 सौ रुपया देंगे करो 500 सौ रुपये में मृत्यु पर विजय प्राप्त करेंगे और जिसके मामा भगवान कृष्ण जिसका बाप अर्जुन गीता ज्ञानी और ब्याह कराने वाले बेट ब्याह, वो अभिमनु मर गया उत्तरा विधवा हो गई सोलह वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण भी बैठे हैं अर्जुन भी बैठा है वेद्यास भी सब शोक मना रहे हैं अरे जिंदा कर दो न। ओ, ना, ना, ना, हम नहीं कर सकते आज वो तो पांच सौ रुपये में कर रहा था सेठ <laughs> <laughs> अरे ये अक्षर बोलने से वो जिंदा हो जाएगा अरे छोटा सा एक मंत्र है वेद का त्रंबकम जजा महे सुगंधिवर्धन उर्बारुक बंधनान मृत्यो यमा तो ये मंत्र है <laughs> इसका जप करो ला, ला मृत्यु से परे हो जाओगे <laughs> हमारे देश में बहुत गड़बड़ है और इस सब गड़बड़ का कारण क्या है वो भूलिएगा नहीं हम अनाधिकाल से मायाधीन हैं इसलिए सब अंदर भगवान बैठे हैं इतनी कृपा जिसको देख के हम घृणा करते हैं ये सुगर है ए, अरे घर में घुस रहा है अरे उसमें भगवान बैठे हैं अच्छा ये तो सच है अरे तो तुम वेद को नहीं मानते अरे रामायण तो पढ़ा होगा प्रभु व्यापक सर्वत समाना अरे वो तो कुत्ता है गधा है सुअर है ये माइक में भी कुर्सी में भी व्याप्त है हिरण कशपू ने चैलेंज किया कि प्रहलाद के बच्चे तेरा भगवान मैं राक्षस हूं इस मकान में रहता है तू कहता है सर्वत्र है हा है पिताजी है ये है ये खंभे में भी है हा है उसने मारा खंभे में गदा दस हजार हाथी का बल था खंभा टूट गया पत्थर का भगवान ने कहा अरे मैं सब जगह रहता हूं देख देख ले आंख से तेरा काल हू मैं मैं राक्षस पाक्षस नहीं मानता गंदा फंदा नहीं मानता मैं सर्वत्र रहता हूं लेकिन अज्ञान के कारण हम नहीं मानते बाहर घूम रहे बाहर ढूंढ रहे अब वो इतने दयालु हैं कि अरे कहीं जा मत अगर मैं एक जगह रहूंगा तो जितने पंगुले हैं पैर रहित वो कहेंगे हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए मैं तो जाने ही सकता बद्री हड़ताल कर देंगे और सारे सूरदास कहेंगे अगर आंख की जरूरत है दर्शन के लिए तो साहब मुझे फ्री में दर्शन कराया जाए क्योंकि मेरे आंख नहीं है भगवान ने कहा मैं शरीर चाहता ही नहीं हूं उसकी आवश्यकता ही नहीं है मन सबके पास है ना? हाँ, बिना मन के कोई नहीं अगर जीवात्मा है तो फिर उसके पास मन तो रहेगा ही तो ये माया शक्ति भी अनाद्यनंत है और हमारे ऊपर हावी है यह भी सनातन है तो भगवान और माया ये दो है मैं के अतिरिक्त अब इन दोनों में कोई मैं का मेरा होगा जिसे हमने नहीं जाना अब तक और इन दोनों में कोई एक ऐसा है जिसका मैं हूं भी नहीं जाना मैंने अब चलो वेदों में फिर वो बताएंगे पाद्य विश्वा भूता नित्रिपादस्यामृत दिवि वेद कहता है कि जितने जीव हैं ये सब मेरे अंश हैं मेरी शक्ति हैं मेरी है और किसी की नहीं माया कि, अरे वो तो जड़ है उसकी शक्ति तो होने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि जीव चेतन है ये तो वही से कट गया पॉइंट उसका हम माया के अंश कैसे होंगे माया तो जड़ है उसका अंश तो सब जड़ होगा हम भगवान के अंश हैं फिर वेद कहता है ये वेद मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है पादोष से विश्वाभूतान त्रिपाद्या मृत्य तीन बारह छे और ये त्रिपाद विभूति नारायणो परिषद ने भी ये मंत्र है चार एक और भागवत तो आप सुनते ही होंगे स्वकृत पुरे स्वमी स्व बहिंतर व पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोश कृतम दस सत्तासी बीस ये जीव अबहीअंत यानी ये नतो भगवान का अंश है डायरेक्ट और ना तो माया का अंश है डायरेक्ट लेकिन भगवान का एक और है स्वरूप एक और है शक्ति उसका अंश है अच्छा तो एक और भी है अभी हाँ विष्णुशक्ति परोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा अविद्या तृतीया शक्ति दृश्य विष्णु पुराण छ सात इकसठ वेद व्यास कह रहे हैं एक शक्ति का नाम परा एक का नाम क्षेत्रज्ञ और एक का नाम माया तो पराशक्ति इसको स्वरूप शक्ति भी कहते हैं योग माया भी कहते हैं ये पर्सनल पावर है भगवान की ये ऐसी पावर है जो इंपॉसिबल को पॉसिबल करती है असंभव को संभव करती है वो कैसे आपके एक आंख है हाँ। और कुछ नहीं है नहीं। उसी आंख से अगर आपके पास स्वरूप शक्ति है भगवत प्राप्ति के बाद भगवान सत्य को दे देते हैं तो आप इसी एक आंख से देख सकते हैं सुन सकते हैं सूंघ सकते हैं रस ले सकते हैं स्पर्श कर सकते हैं सोच सकते हैं डिसीजन ले सकते हैं स्वरूप शक्ति के बल से एक इंद्रिय से सब इंद्रियों का विषय ग्रहण कर सकते हैं और आंख भी नहीं है तो भी अपानि पादो जवनो ग्रहीता पश्यचुशोद्य तब आहुराग्र्यम पुरुख महाताचुतरोपनिषद तीन उन्नीस क्या मतलब बीनुपग चल और सुनो बिनु पग चलाई सुनई बिनु काना और कर बीनु कर्म कर आनंद रहित सकल रस भोगी ओ बिनु जिहवा भक्ता बड़ जोगी तनु बिनु पारस नयन बिनु देखा ग्रही ग्रान बिनु बास आचेखा आस सब भात अलौकिक करनी अलौकिक मैंने इंपॉसिबल को पॉसिबल करने वाली असंभव को संभव करने वाली कर्तम्यता तुम, कर, कर तुम समर्था शक्ति स्वरूप शक्ति उसे कहते हैं पराशक्ति और दूसरी शक्ति है क्षेत्र माने जीव शक्ति इसका नाम जीव शक्ति है और तीसरी है माया शक्ति ध्यान दो तो पराशक्ति जुक्त श्री कृष्ण के अंश जीव नहीं है हम लोग नहीं है क्योंकि मायाधीन है और पराशक्ति युक्त जो जीव होते हैं वहां माया जा नहीं सकती सामने खड़ी नहीं हो सकती जैसे भगवान के सामने नहीं जा सकती माया परमुखेमाना दो सात सैतालीस धाम ना स्वेन सदा निरस्त कुहतम सत्यम परम भी भागवत के प्रारंभ में ही कह दिया स्वते जसा नित्य निवृत्त मया गुण प्रवाह भगवंतमी में ही दस सैतीस तेईस माया वाया नहीं जा सकती एक बार भगवत प्राप्ति हो जाए माया भाग जाए तो बस सदा पश्चंत सूरया तद विष्णु परम सुबालोपनिषद छ सात ये स्कंदोपनिषद में भी मंत्र है चौदह ये गोपाल तापनीयोपनिषद में भी है मंत्र सत्ताईस यानी सदा के लिए माया जाएगी सदा के लिए स्वरूप शक्ति मिलेगी वो पराशक्ति <coughs> तो हम पराशक्ति के अंश होते तो माया भीन न होते हर कुछ जीव सदा से वो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश कहलाते हैं वे जीव आई ऐसे जीव है सदा से है वो परिकर है भगवान के और नंबर दो जो जीव भगवान को प्राप्त कर लेता है वो हो भी सदा को स्वरूप शक्ति से पराशक्ति से युक्त हो जाता है लेकिन जो सदा से माया अधीन है और भगवत प्राप्ति नहीं किए है वो पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण का अंश नहीं है और माया के शक्ति का अंश होने का तो सवाल ही नहीं क्योंकि माया जड़ है, तो अब एक बची शक्ति जीव शक्ति तो जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण का अंश है ये मायाबद्ध जीव सब इसलिए ना हम पराशक्ति के अंतर्गत हैं ना माया शक्ति के अंतर्गत हैं इसलिए वेदस्तुति में दस सत्तासी बीस में कहा आबाही अबहिरंतर असंबरणम ये बीच में है इसलिए तटस्थ कहलाता है तट पर है तो क्यों ये एक बात बताइए ये तीनों शक्तियां अलग अलग रहती हैं नहीं नहीं कोई भी शक्ति शक्तिमान से पृथक नहीं रह सकती एक बटी सौ सेकंड को भी आग का जलाना ये जो धर्म है कर्म है शक्ति है आग से अलग नहीं रह सकती सदा रहेगी उसके साथ हम भगवान की शक्ति है माया भी शक्ति है इसलिए हम दोनों सदा भगवान से संबद्ध रहेंगे अलग नहीं रह सकते और एक बात और वो क्या वेद कहता है प्रधान क्षेत्र पतिर गुणेशा श्वेता सत्र उपनिषद छ वो हमारा गवर्नर है अधीश है स्वामी है और माया का भी स्वामी है मायाधीश जीवाधीश दोनों का स्वामी है भगवान हम दोनों स्वतंत्र नहीं है अरे माया तो जड़ है वो बिचारी क्या स्वतंत्र होगी तो जैसे एक तोलिया है अब ये क्या अलग से कुछ कर पाएगी ये तो खुद ही कुछ नहीं कर सकती ये तो हमारा हाथ हिला रहा है इसलिए ये हिल रही है सारे ब्रह्मांड को बनाती है नचाती है उसके बल पर अपने बल पर तो जीरो बटे सौ है जासु सत्यता ते जड़ माया उसकी पावर से जैसे हम तौलिया को हिला रहे हैं हाथ चेतन है वो हिला रहा है और हाथ भी जड़ है मैं चेतन हूं इसलिए हाथ हिला रहा है हिल रहा है और मैं भी कुछ नहीं हूं वो हमको दे रहा है चेतना शक्ति इसलिए हम चेतन हैं चेतन चेतना नाम <coughs> सकारणम करणा दिपाधीपा छ प्रधान क्षेत्र पतिर गुणेशा छे सोला श्वेताशतरोपनिषता है वेद क्षरात्मा ना भी सतह देव एक चर माने माया आत्मा माने जीव इन दोनों पर ईश शासन करने वाला ओ भगवान श्वेताक्षत्रोपनिषत एक दस दे अक्षरे ब्रह्म परे पनते विद्या विद्य निते यत्र गुढ़े क्षरम त विद्यामृतम विद्या विद्या विद्ये ईश्ते यस्तु सौन्य जीव माया पर शासन करने वाला ओ भगवान प्रेरक शासक ईशक्ति इसलिए स्वतंत्र नहीं है ये दोनों शक्तियां सदा उसके आधीन हैं अरे आप लोग रोज तो बोलते हैं प्रार्थना में ये सबई भगवान साक्षात प्रधान पुरुषे स्वरा प्रधान माने माया पुरुष माने जीव इन दोनों का ईश्वर है भागवत। यस्य भगवान सात पंद्रह सत्ताईसो यथा जदा सदम भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वरा दस पचासी चार भागवत तो जीव और माया और ब्रह्म तीनों यद्यपि सनातन है ध्यान दो कंफ्यूजन लेकिन जीव और भगवान का संबंध चेतन का है भेदा भेद का है दोनों है तटस्थ है ये जीव और भगवान के आधीन है और माया सदा से जीव पर हावी है लेकिन सदा रहेगी ऐसा नहीं है जो जीव भगवान को जान ले वो माया से उत्तीर्ण हो जाता है अब आप यहां तक पहुंच गए हा तो वो जीव और ब्रह्म में जो आप कहते हैं भेदा भेद संबंध है वो क्या कैसे है क्योंकि हमारे देश में ये बड़ा भ्रम है निरेश सन्यासी घूम रहे हैं हम ब्रह्मास ने वेद में लिखा है मैं ब्रह्म हूं आप भगवान हाँ एक गाली तो सहन नहीं कर सकते आप किसी ही सन्यासी से कह दे अ बे मूर्ख है क्या कहा लड़ जाएगा एक शब्द नहीं सह सकता एक शब्द अब अगर एक झापड़ लगा दो और कहो देखो जी तुम भी ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म है हाथ भी ब्रह्म है मुह भी ब्रह्म है मार दिया है सब ब्रह्म ही तो है इसलिए डोंट माइंड तो वो चुप हो जाएगा बेचारा की तो बड़ा वेदांति है अब मैं क्या बोलू सब ब्रह्म है तो सर्वम खल ब्रह्म वो कहते हैं ये संसार भी ब्रह्म है और जीव भी ब्रह्म है हम भी ब्रह्म है अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म इसलिए इस पर गहराई से विचार करना है कि हमारे वेद हमारे न्याय प्रस्थान और हमारी स्मृति प्रस्थान तीनों की इस विषय में क्या राय है ये फिर बताएंगे बोलिए लाडली, लाल की